श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नाग महाशय नाग महाशय अब गृहस्थ थे अतः कलकत्ता लौटकर इच्छा न होने पर भी अभाव से मजबूर होकर फीस लेकर चिकित्सा करने लगे इस परिस्थिति में भी वे अध्ययन रोगियों की देखभाल मित्रों की संगति तथा भगवत चर्चा में भली भांति दिन बिताने लगे इस प्रकार सात वर्ष बीत गए एक दिन अचानक ही संवाद आया कि मात्र तुल्य बुआ बीमार है नाग नागमहाशय अवलंब देव को पहुंचकर बुआ की सेवा में लग गए परंतु उन्हें बचा नहीं सके राम मंत्र में दीक्षित बुआ ने पुत्र तुल्य नाग महाशय के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया तेरी राम में भक्त भक्तमती बनी रहे फिर रा कहते हुए उनकी प्राणवायु निकलकर महावायु में विलीन हो गई बचपन में मां का देहांत हो जाने के कारण नाग महाशय मातृशोक की पूर्ण अनुभूति नहीं कर सके थे इस वियोग ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया। घर में में रह पाना उनके लिए असंभव सा हो उठा था। अब अब समय, वे भूमि बिताने लगे। और, और कोई उपाय न दीन दयाल देव भूख गए तथा पुत्र को कलकत्ता ले आए कलकत्ता लौटकर पुनः चिकित्सा कार्य आरंभ कर देने पर भी शोकमग्न दाक महाशय अर्थोपार्जन के प्रति पूर्ण उदासीन रहे वेशभूषा आदि बाह्य आलम्बन न होने पर शायद चिकित्सा व्यवसाय में अच्छा धन नहीं कमाया जा सकता ऐसा सोचकर पिता ने उनके लिए अच्छी पोशाक बनवा दी परंतु पुत्र ने कहा मुझे पोशाक की कोई आवश्यकता नहीं वरन इन्हीं पैसों से गरीब दुखियों की सेवा करना उचित होगा लंबी सांस छोड़ते हुए पिता ने कहा तेरे से मुझे बड़ी उम्मीद थी अब मुझे समझ रहा है कि मैंने अपने आप को धोखा दिया है तो तो फकीर होता जा रहा है वास्तव में उनका पुत्र रोगियों से धन न लेता हो इतना ही नहीं वरन वह उनकी सेवा में तथा अपने उपयोग की चीजें तक दे देता था। इस संसार से अनभिज्ञ पुत्र का सब कुछ अलग ही था एक बार जाड़े के दिनों में वे एक रोगी को देखने गए तो अपनी भागलपुरी चादर से उसे ढक एक दूसरे अवसर पर भूमि पर सोए हुए एक रोगी को अपने घर का एक अतिरिक्त पलंग दे आए, पीड़ित एक छोटे बच्चे के पास सारे दिन बैठे रहकर उन्होंने उसका इलाज किया, परंतु उसे बचा न सकने पर शाम को आंसू बहाते हुए खाली हाथ घर लौटे धन नाग महाशय के भाग्य में भले ही न रहा हो परंतु चिकित्सक के रूप में वे शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए क्रमशः उनके पिता के मालिक पाल बाबू ने उन्हें अपना पारिवारिक चिकित्सक नियुक्त किया उनसे भी वे धन नहीं लेते थे एक बार हजे से आक्रांत एक रोगिणी को अद्भुत रूप से स्वस्थ कर देने पर बाबू ने कृतज्ञता चांदी का एक डिब्बा उपहार में दिया परंतु नाग महास ने उसे स्वीकार नहीं किया इस पर बाबू ने सोचा की उपहार शायद आसान रूप नहीं हुआ है अतः वे और भी पचास रुपये देने लगे परंतु उसे भी लेने से से करते हुए नाग महासे ने बताया कि का मूल्य तथा तो उनका कुल मिलाकर 20 रुपये अधिक नहीं होगा। फिर वे केवल उतना ही लेकर घर लौटे, अपना अर्जित धन निसंकोच याचकों को देकर दो एक पैसे के मुरमुरे खाकर दिन बिताना उनके जीवन की आम घटना थी ऐसी दशा में जहां तीन चार रुपये की आमदनी होनी चाहिए वह उन्हें केवल तीस चालीस रुपये ही प्राप्त हुआ करते थे अपने लिए संचय करके रखना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था बिना प्रयास ही जो कुछ आ जाता वह वे पिता को दे देते तथा आवश्यकता अनुसार उन्हीं से मांग लिया करते थे धर्म के लिए सांसारिक बुद्धि को पूर्वक तिलांजलि दे देने पर भी वे धर्म जगत की मिथ्याचारिता से भगते नहीं थे यदि कोई वैष्णव वैष्णवी या भैरव भैरवी भिक्षा के लिए उनके पास एक साथ आते तो फटकार तो पार्थक्य होने के कारण व्यावहारिक जीवन में उनमें थोड़ा आपसी मतभेद होना स्वाभाविक ही था आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी दीनदयाल अपने घर में रसोईया न रखकर स्वयं ही भोजन बनाते थे सुपुत्र नाग महाशय अपने पिता के स्वाधीन व्यवहार में बाधा तो नहीं डालते पर अपनी कर्तव्य भावना से रसोई घर में पिता के प्रवेश करने के पहले ही स्वयं जाकर भोजन बनाने में लग जाते इस प्रकार दोनों ही मौका ढूंढते रहते और उनमें जो पराजित होता वह नाराज होकर दूसरे को ऐसा करने से मना करता उस समय यदि कोई अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित होता तो उसे ही मध्यस्थता करनी पड़ती थी अंत में इस मतभेद को दूर करने का कोई उपाय न ना देकर नाग महा अपनी महाशी को कलकत्ता ले लिया पुत्र वधु के घर आने पर दीन दयाल एक और आनंदित तो हुए पर दूसरी ओर उन्हें इसका दुख भी कम नहीं था वे अपने विरक्त पुत्र को गृहस्थी में नहीं लगा सके क्योंकि परिस्थिति के कारण अपने सहधर्मणी को कलकत्ता ले आने पर भी नाग महाशय पूर्व भागवत आदि का पाठ करके पिता को सुनाते हुए अपना खाली समय बिताया करते थे सांसारिक आमोद प्रमोद में उन्हें बिल्कुल ही रुचि नहीं थी इन्हें दिनों सुरेश बाबू कुछ अन्य ब्राह्म भक्तों के साथ मिलकर गंगा तट पर उपासना किया करते थे उपासना के पश्चात कीर्तन होता नाग महाशय उपासना के समय ध्यान मग्न रहते र्तन के समय मतवाले होकर मधुर नृत्य करते कभी सर्वदा ही ऐसी धर्मोन्तता व्यक्त किया करते थे भाव को संयमित रखना ही उनका स्वभाव था वे कहा करते थे भाव जितना ही गुप्त रहता है उतना ही पक् होता है और जितना ही व्यक्त होता है उतना ही त्याज्य होता जाता है ऐसे व्यक्ति का भाव जब बाहर प्रकट होने लगता है तो समझना चाहिए कि भाव की मात्रा अत्यधिक हो जाने की कारण ही इस प्रकार हो रहा है यद्यपि नाग महाशय स्वतंत्र रीति से साधना में लगे रहकर उन्नति कर रहे थे फिर भी वे जानते थे कि इष्ट प्राप्ति के लिए दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है और इसके लिए जिस समय वे विशेष व्याकुलता का अनुभव करने लगे उसी समय उनके कुल गुरु कौल संचार्य विक्रमपुर से उनके घर आए अगले दिन ही उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शक्ति मंत्र की दीक्षा ली दीक्षा के पश्चात उनकी साधना और भी तीव्र हो गई जब ध्यान करते हुए रात बीत जाती अमावस्या के दिन उपवास करके गंगा तट पर जप करते हुए वे बाह्य ज्ञान खो बैठते एक दिन इसी प्रकार वे तन्मय होकर ईश्वर चिंतन कर रहे थे के ज्वार का वेग उन्हें बहा ले गया इतना लौटने पर वे तैर कर किनारे आए चंद्रमा की कलाओं में रास वृद्धि के अनुसार अपने आहार में भी रास वृद्धि करते हुए कुछ समय तक उन्होंने नक्त व्रत का पालन किया था उनकी राग मार्ग की साधना थी परंतु जहां तक संभव था वे वैधिक साधना भी किया करते थे इन दिनों उन्होंने काली विषय बहुत से भजनों की रचना की थी ऐसे व्यक्ति के काम धंधे में हानि होना स्वाभाविक ही है इधर दीन दयाल का स्वास्थ्य भी क्रमशः बिगड़ने के कारण उनकी आय घट जाने की संभावना चिंता से निकाल कर धर्म में लगाने का अवसर देने के लिए नाग महाशय स्वयं संसार से व्यक्त होते हुए भी कर्तव्य बोध से पिता के व्यवसाय को स्वीकारने के लिए अग्रसर हुए के वसूली का कार्य करते थे। पुत्र ने उस कार्य को अनायास और और से से कहा, अपनाया और से कहा, अपनाया तुम मुझे भूलकर महामाया की शरण लो तो तुम्हारा इहलोक और परलोक सुधर जाएगा पिता समझ गए कि पुत्र स्वाधीनता पूर्वक अपना भाग्य चलाने के लिए दृढ़ संकल्प है और इस वृद्धावस्था में उनमें उस शक्ति के विरोध में खड़े होने की क्षमता नहीं है अतः कुछ दिन बाद पुत्र ने जब उन्हें गांव भेजने की की, इच्छा तो व्यक्त और बहु के साथ देखभोग को लौट आए तत्पश्चात नाग महाशय कलकत्तेमले मकान को छोड़कर पहले के उसी छोटे से घर में चले आए इधर ब्राह्म समाज में आवागमन के फलस्वरूप सुरेश चंद्र को पता लगा कि दक्षिणेश्वर में एक काम कांचन त्यागी साधु है जो सर्वदा भगवत चर्चा में मत रहा करते हैं दोनों मित्रों ने सलाह की और दोपहर को भोजन के बाद इन दुर्लभ साधु के दर्शनार्थ चले दक्षिणेश्वर कहाँ है यह उन्हें पता नहीं था पता केवल इतना ही था कि वह उत्तर की ओर है काफी रास्ता तय करने के बाद राहगीरों से पूछने पर पता चला कि वे दक्षिणेश्वर पीछे छोड़ आए हैं तब पुनः दक्षिण की ओर चलकर वे दो बजे मंदिर पहुंचे यहां पर भी समस्या आई साधु रहते हैं या तो उन्हें मालूम नहीं था। इधर-उधर घूमते हुए अंत में उन्होंने कमरे के पूर्व ओर वाले द्वार पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को बैठे देखा परमहंस देव के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि परमहंस देव चंदन गए हैं और उनसे मिलना नहीं हो सकेगा बाद में उन लोगों को पता चला प्रताप चंद्र हाजरा थे निराश और दुखी मन से जब ये लोग विदा लेने लगे तब सोच रहे थे उसी समय नाग महाशन ने देखा भीतर एक व्यक्ति एक छोटे से तखत पर पैर फैलाकर बैठे हैं तथा स्मृत हास्य के साथ उन्हें भीतर आने का संकेत कर रहे हैं देखकर ही प्रतीत होता था मानो वे पवित्रता की प्रतिमूर्ति है भीतर जाकर वे दोनों फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गए सुरेश चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया नागम्ंग प्रणाम करने के पश्चात उनके चरण थोड़ी लेने आगे बढ़े पर साधु ने चरण स्पर्श करने नहीं दिया बातचीत करने पर उन्हें समझते देर न लगी कि ये ही ब्राह्मण समाज में सुपरिचित दक्षिणेश्वर के महापुरुष हैं। ठाकुर ने उनका परिचय पूछा और कीच में रहने वाली पाकल मछली के समान निर्िप्त भाव से संसार में रहने का उद्देश्य दिया उपरांत उन्होंने उनको पंचवटी में ध्यान करने भेजा आधे घंटे बाद ठाकुर उन लोगों को साथ लेकर क्रमश शिव मंदिर विष्णु मंदिर और काली मंदिर में गए और वहां भक्तिपूर्वक प्रणाम तथा प्रदक्षिणा की भवतानिणी के मंदिर में ठाकुर का भावांतर देखकर उन दोनों के मन में ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ कि मां के साथ उनका जो संबंध है वह संसार की कोई काल्पनिक चीज नहीं है सहज सरल अवस्था है पाँच बजे विदा मांग कर वे लोग घर लौटे लो ठाकुर ने कहा फिर आना आते जाते रहने से ही तो मेलजोल होगा